सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक छु पुरुषों की विदाई दूसरा प्रश्न संत संतरजब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 मैं यहां किन्हीं किताबों को सही जिद्द करने नहीं बैठा हूं बल्कि किसी दूर यात्रा पर ले जाने के लिए आवाहन दे रहा हूं तुम में से बहुतों को रज्जब सुंदर और दादू की कहानी का पता ना होगा जिसकी संबंध ने मैं शीला ने इशारा किया है पहले तुम्हें मैं वो कहानी कह दूं प्यारी कहानी है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 वो भी जानते और उन्होंने लोगों को कहा भी कि कारण है अभी मेरी तैयारी नहीं और खतरा वहां ये कि मैं तो जाऊं उनका शरीर देखने मैं तो पकडूं उनकी नब जो वो पकड़ने मेरी नब फिर मेरे बच्चे फिर मेरी पत्नी उनको थोड़ा थोड़ा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 अब तो खतरे का सवाल ही नहीं था जब खतरा था तब खतरा ना हुआ और जब सारा खतरा बीत चुका था तब अचानक एक क्षण में शरीर छूट गया धक्का तो उन्हें भी बहुत लगा लगता था सफल हुए जा रहे और एक चमत्कार पूर्ण सफलता थी साधारणता उस तरह की बीमारी ठीक नहीं होती